उच्चारण करेंगे श्वास भर लीजिए ओ सह तू सहनऊ चांदी, चांदी। इस कक्षा में हम योग दर्शन की चर्चा करते हैं। योग दर्शन के दूसरे पाद और पंद्रवे सूत्र के भाष्य में नर्षि व्यास जी लिखते हैं यथा चिकित्सा शास्त्रम चतुर्भु रोग हेतु आरोग्य ऐश्व्यम तो चिकित्सा शास्त्र जो है चाहे वो प्राचीन चिकित्सा शास्त्र आयुर्वेद हो चाहे आधुनिक चिकित्सा जो भी एलोपैथी आदि है दोनों प्रकार के ही सभी प्रकार के चिकित्सा शास्त्र में चार बातें बताई जाती हैं। क्या क्या चार बातें हैं? पहला है रोग रोग क्या है कितने प्रकार रोग हैं? उन रोगों के लक्षण क्या है कैसे पता चलता है ये रोग है रोग के बारे में वर्णन नहीं दूसरी बात है रोग का कारण ये रोग क्यों हुआ इसके बारे में चर्चा है हर रोग का कोई ना कोई कारण है तो जितने भी रोग है संसार में सभी रोगों का कोई ना कोई निश्चित कारण होता है तो वो कारण जो है दूसरा विभाग है रोग भी पता चल गया और रोग का कारण भी पता चला तो उसके बाद क्या होगा आरोग्य आरोग्य का अर्थ होता है स्वास्थ्य कैसे हम स्वास्थ्य को प्राप्त करें स्वास्थ्य ये तीसरा विभाग है निरोगता और चौथा विभाग होता है भैिशर्म रोग की दवाई क्या है चिकित्सा क्या है उपाय क्या है किस उपाय से हम रोग को दूर कर सकते हैं आरोग्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो रोग रोग का कारण आरोग्य और आरोग्य का उपाय ये चार बातें चिकित्सा शास्त्र में होती है मार्सी व्यास कहते हैं जैसे चिकित्सा शास्त्र में चार बातें हैं ऐसे ही ये जो योग शास्त्र है इसमें भी चार बातें हैं चिकित्सा के बारे में तो आपको सबको अनुभव है हर व्यक्ति रोगी पड़ता है तो सबको पता है अब ये योग शास्त्र के बारे में हमको समझना है तो इसमें क्या चार बातें हैं तो कहते हैं, पहली बात है दुख है दूसरी बात है दुख का कारण क्या है तीसरा कारण तीसरा विभाग है सुख का ये उसको दार्शनिक भाषा में कहते हैं हान और चौथा है हान का उपाय दुख क्या है दुख का कारण क्या है और दुख की निवृत्ति पूर्ण रूप से दुखों की निवृत्ति क्या है और उसका उपाय क्या है ये चार बातें योग दर्शन में है तो फिर आगे एक एक सूत्र में एक एक बातों की चर्चा की है तो दुखों किसको कहते हैं जिसको हम छोड़ना चाहते हैं एक सामान्य नियम बना दिया जिसको हम छोड़ना चाहते हैं उसका नाम है दुख हेयम दुखम त्याग करने योग्य जो है वो है दुख और कौन से दुख को छोड़ सकते हैं जिसको भोग लिया वो तो भोग ही लिया उस दुख को और क्या छोड़ेंगे और जो अभी हमको दुख हो रहा है अगले क्षेत्र में ये दुख तो रहेगा नहीं तो भविष्यत काल में जो दुख आने वाले हैं उन दुखों को हम छोड़ सकते हैं उनसे आप बच सकते हैं योग दर्शन का जो पहला भाग है वो हेय के बारे में चर्चा करते हैं। हेय क्या है त्याज्य क्या है उसका वर्णन किया कि दुख जो है वो त्याज्य है संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो कहता है मुझे दुख चाहिए एक भजन में आ जाता है दुख भी मुझे प्यारा है वास्तव में प्यारा नहीं होता है कोई दुख नहीं चाहता है जो कहता है दुख मुझे प्यारा है क्या वास्तव में वो दुख चाहता है उसको भजन गाने के लिए मना कर दें तो दुखी होगा सुखी होगा तो कोई भी दुख नहीं चाहता है हर व्यक्ति सुखी होता नहीं चाहता है तो दुख जो हो गया ये त्याज्य है ये योग दर्शन का एक भाग है दूसरा भाग है इस दुख का कारण क्या है क्यों हमें दुख होता है बहुत बड़ा विभाग है दुख का कारण पता चल जाए तो हम उससे बच जाएंगे तो योग दर्शन में बताया द्रष्टि दृश्यो संयोग हेय हेतु प्रकृति और पुरुष का संयोग जो होता है वो है दुख का कारण हम जीवात्माएं हैं और ये संसार जो है इसका मूल कारण प्रकृति है इन दोनों का जब परस्पर संयोग होता है तब दुख होता है जीवात्मा अपने आप में ना सुख स्वरूप है ना दुख स्वरूप है जीवात्मा जब परमात्मा के साथ जुड़ता है तब आनंदित हो जाता है नित्य आनंद मिलता है और जब प्रकृति के साथ जुड़ता है दुख मिलता है दुख मिश्रित सुख मिलता है तो योग दर्शनकार कहते हैं प्रकृति और पुरुष का संयोग यही बात सांख्य दर्शन में ही बताया दृष्टा और दृश्य का संयोग दृश्य जगत हमारा शरीर भी दृश्य मन बुद्धि इंद्रिय सब क्या है दृश्य है और दृष्टा है जीवात्मा जब इनका परस्पर संयोग होता है तब दुख होना प्रारंभ हो जाता है तो ये संयोग क्यों होता है जब संयोग के कारण दुख होता है तो संयोग का कारण क्या है तो योग दर्शनकार कहते हैं तस्य हेतु अविद्या मूल कारण में जाएंगे तो दुख का कारण जो है अविद्या अविद्या है तो दुख होगा अभी अभी आपको आचार्य जी बता रहे थे मिथ्या जान के कारण हमें अशांति होती है हमें परेशानी होती है हमें दुख होता है तो जहा जहाँ अविद्या है वहां वहां दुख होगा दुखो एक भाग है दुख का कारण या अविद्या दूसरा भाग है तीसरा भाग है हान हान का अर्थ होता है जहां कुछ भी दुख ना हो दुखों की अत्यंत निवृत्ति दुख बिल्कुल ना हो उसको कहते हैं हान अब ऐसी स्थिति कहा है तो पीछे के दिनों में हमने चर्चा की एक तो मोक्ष में ऐसी स्थिति बनती है दूसरी ऐसी स्थिति बनती है जब असंप्रज्ञात समाधि में जीवात्मा ईश्वर का साक्षात्कार करता है उस स्थिति में दुख रहित स्थिति बनती है शेष अन्य स्थितियों में कुछ ना कुछ दुख मिला हुआ रहता है यह हान हम जिसको मोक्ष कह देते हैं मुक्ति कह देते हैं अपवर्ग कहते हैं तो इसका उपाय क्या है ख्याप्लवा दुख का कारण क्या है अविद्या तो सुख का कारण क्या हो जाएगी विद्या तत्व ज्ञान उसी को विवेक ख्याति कहते हैं तो तत्व ज्ञान से सुख मिलता है मोक्ष मिलता है मुक्ति होती है अपवर्ग होता है उसको हम विवेक ख्याति भी कह सकते हैं उसको हम तत्व ज्ञान भी कहते हैं उसी का अलग अलग नाम से वर्णन है शास्त्रकार अलग अलग नाम से उसको कहते हैं चीज एक ही है विवेक कल हमने योग दर्शन की चर्चा करते हुए अंत में ये देखा था कि वैराग्य जो है ज्ञान की पराकाष्ठा है ज्ञान की जो चरम सीमा है ज्ञान का जो अंतिम स्वरूप है वो है वैराग्य तो वैराग्य प्राप्त करने के लिए विवेक आवश्यक है विवेक हो तो वैराग्य होगा विवेक नहीं है तो वैराग्य भी नहीं होगा इसके बारे में हमने कल चर्चा की थी यदि विवेक प्राप्त हो जाए तो आपको कोई दुख नहीं होगा जहां जहा अविवेक है अथवा अविद्या है वहां वहां दुख होता है और जहां जहां विवेक है विद्या है जैसे आचार्य आपको अभी निरीक्षण करके बता रहे थे कहीं भी आपको परेशानी हो रही है अशांति हो रही है दुख हो रहा है तो उसका कारण कुछ ना कुछ अविद्या है हम जान पाते हैं, नहीं जान पाते वो अलग बात है लेकिन दुख है तो अविद्या जरूर है अविद्या के बिना दुख होता ही नहीं है और विद्या है तो सुखी होगा विवेक हो तो सुखी होगा तो इस विवेक को हम कैसे प्राप्त करें जिस विवेक से मोक्ष तक पहुंच जाते हैं और सांसारिक सुख भी मिलता है वो तो विवेक कैसे प्राप्त करें? इसके लिए हम योग दर्शन के दूसरे पाठ का अट्ठाईसवा सूत्र दोहराएंगे थोड़ा थोड़ा मेरे साथ बोलिए योगांग अनुष्ठान अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति आ विवेक ख्याते। तो विवेक प्राप्त करने से ही आपके दुखों का निवारण संभव है जब तक विवेक नहीं होगा तब तक हम दुख भोगते रहेंगे इससे छुटकारा नहीं मिलेगा उस विवेक को कैसे प्राप्त करेंगे तो मार्सी पतंजलि जी कहते हैं सा भी आप संस्कृत पढ़ेंगे तो आराम से आप दर्शन और भी जो हमारे रामायण महाभारत इन सब को आप सामान्य संस्कृत पढ़कर भी समझ जाएंगे तो महर्षि पतंजलि जी कहते हैं योग अंग अनुष्ठान योग के अंगों का अनुष्ठान करने से कितना सरल है इसमें कोई कठिन बात है ही नहीं हिंदी के शब्द जैसे लगते है अशुद्धि क्षय शुद्धि क्षय में सप्तमी है इसका अर्थ पर अशुद्धि क्षय हो जाने पर ज्ञान नित्य ज्ञान बढ़ता जाता है और बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते ये ज्ञान कहाँ तक पहुँचता है कहते है आविवेक ख्या विवेक ख्याति तक ये ज्ञान बढ़ता जाता है तो यदि आप विवेक को प्राप्त करना चाहते हैं और उससे पीछे जाएं तो दुख से यदि छूटना चाहते हैं तो विवेक आवश्यक है और विवेक प्राप्त करना चाहते हैं तो योग के अंगों का अनुष्ठान करना पड़ेगा जो व्यक्ति योग के अंगों का अनुष्ठान करता है वही व्यक्ति विवेकी हो सकता है जो नहीं करता है वो कभी भी विवेकी नहीं हो सकता है पीछे भी एक प्रश्न आया कि ईश्वर साक्षात्कार किया हुआ योगी का क्या लक्षण है यही लक्षण है योग के अंगों को वो सार्वभम रूप में पालन करता है कभी भी इनका भंग नहीं करता है वो योगी का सबसे बड़ा लक्षण है और इसी के अंतर्गत सारी बातें आ जाती है तो विवेक प्राप्त करने के लिए योग के अंगों का अनुष्ठान करना है जो व्यक्ति जितना जितना योग के अंगों उसके अंदर जो अशुद्धि है उसके अंदर जो अविद्या है उसी मात्रा से क्षय होती रहेगी आप पांच प्रतिशत आचरण करेंगे तो पांच प्रतिशत अविद्या क्षय होगी दस प्रतिशत करेंगे तो दस प्रतिशत और अविद्या कहिए, इसी को अशुद्धि कहते हैं, इसको मल कहते हैं योग का ये मल है तो ये जितनी मात्रा में है क्षय होती जाएगी उतनी मात्रा में ज्ञान बढ़ता जाएगा आप वो विश्व मंत्र का अर्थ सुने होंगे साधु आकर भिक्षा मांगता है और पात्र में गोबर मिट्टी सब रखा हुआ था। तो कोई भिक्षा नहीं देता। कहेगा पहले इसको साफ करेंगे तो ऐसे हम जब अपने अंतकरण को पहले शुद्ध करते हैं तब जाकर विवेक की प्राप्ति होती है अंतकरण की शुद्धि कैसे होगी तो योग दर्शनकार कहते हैं योग अंग अनुष्ठान अशुद्धि तो क्षय योग के अंगों का अनुष्ठान करेंगे अशुद्धि का क्षय होगा ही होगा ऐसा नहीं है कि आप योग के अंगों का अनुष्ठान करें और आपकी अविद्या दूर न हो ये कारण कार्य संबंध है योग अंगों का अनुष्ठान करते ही अविद्या क्षय होगी और जितनी मात्रा में अविद्या क्षय होगी उतनी मात्रा में तब तो ज्ञान की प्राप्ति होगी विवेक की प्राप्ति होगी ये सब बातें ने उसी सूत्र में लिखा है क्रम के अनुसार जितनी जितनी मात्रा में हम अशु का क्षय करते हैं उतनी उतनी मात्रा में विवेक की वृद्धि होती है तो योग के आठ अंग है आप में से अधिकांश लोग जानते होंगे फिर उसी को हम थोड़ा आवृति करते हैं बोलिए मेरे साथ साथ यम नियमा, नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टौ अंगानी ये अगला सूत्र है योग के आठ अंग इस सूत्र में बताए गए हैं। आप में से कौन ऐसे हैं जो योग के आठ अंग नहीं जानते हैं हाथ खड़ा करेंगे योग के आठ अंगों का नाम भी नहीं बता सकते ठीक है? बहुत कम लोग हैं, आप भी स्मरण कर लीजिए अच्छा रहेगा तो योग के आठ अंग इनके ऊपर चर्चा करेंगे हमारे पास और जितने दिन बाकी है इन आठ अंगों के ऊपर चर्चा करेंगे आप भी ध्यान से सुनेंगे तो आपको भी याद हो जाएंगे तो योग के आठ अंग इनके ऊपर थोड़ी थोड़ी हम चर्चा करते हैं अगला सूत्र बोलिए अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमा।, यमा तो योग के जो आठ अंग हैं उनमें से पहला अंग है यम पहला अंग क्या है यम और यम कहने से पांच बातें हैं इसमें इन पांचों के ऊपर आज चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण तो है तो पहला यम है और ये बहुत प्रसिद्ध है बहुत बार आप सुने होंगे बहुत चर्चा की होगी स्वाध्याय में भी प्राय करके विद्वान लोग इसको ग्रंथ में लिखते हैं, आपने स्वाध्याय भी किया होगा और ये हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है तो पहला यम जो है वो है अहिंसा अहिंसा का अर्थ होता हिंसा नहीं करना और हिंसा का अर्थ क्या है तब तो हम पता करेंगे अहिंसा का पालन करेंगे जब हिंसा पता चले तब हम अहिंसा को समझेंगे। तो समझेंगेा क्या है आप सभी जानते हैं कि हिंसा का कार्य क्या होता है किसी को दुख देना लेकिन उसमें एक विशेषण लगा देना न्याय पूर्वक हम किसी को दुख देते हैं तो उसको हिंसा नहीं कहेंगे अन्याय पूर्वक किसी को दुख देना पीड़ा देना कष्ट देना बाधा पहुंचाना वो है हिंसा जैसे आचार्य विद्यार्थियों को दंड देते हैं विद्यार्थी गलत काम करते हैं तो आचार्य दंड देते हैं वो हिंसा नहीं है वो अहिंसा ही है तो हिंसा और अहिंसा का जो संबंध है हमारे व्यवहार से नहीं है मोटा उदाहरण देता हूं डॉक्टर भी कैं लेकर पेट को फाड़ देता है और चोर डकायत भी चाकू लेकर पेट को फाड़ देते हैं क्रिया की दृष्टि से देखेंगे तो दोनों क्रिया में कोई अंतर नहीं है अंतर किस में है भावना में इसलिए न्याय दर्शनकार कहते हैं प्रवृत्ति दोष जनित अर्थ फलम केवल प्रवृत्ति से प्रवृत्ति का अर्थ होता है कर्म केवल कर्म से फल नहीं होता है। अथवा केवल भावना से फल नहीं होता तो दोष का भावना राग देश मोह तो हमारा कर्म और उसके पीछे हमारी भावना कैसी है दोनों मिलकर हमको फल देते हैं तो हिंसा और अहिंसा का संबंध हमारे आचरण के साथ नहीं है हमारी भावना के साथ जुड़ी रहती है भावना किस भावना से हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं अच्छी भावना है तो अहिंसा होगी और भावना गलत है भले हम बाहर से दृष्टि से दिखता है कि हम उसका भला कर रहे हैं तो भी वहां हिंसा हो जाएगी ऐसे उदाहरण आपको सैकड़ों मिल जाएंगे जैसे कल्पना कीजिए कोई व्यक्ति सिगरेट पीने के लिए तरसता है उसको सिगरेट दे दिया जाए अब वो तो खुश हो गया उसको हमने स्थूल दृष्टि से देखे तो सुख दे दिया लेकिन वो हिंसा नहीं है वो वो अहिंसा नहीं है वो हिंसा है ऐसे ही कोई विद्यार्थी किसी विषय भोग की इच्छा करता है उसको आचार्य जी रोकते हैं तो वहां पर हिंसा नहीं है वो अहिंसा है तो कैसे परिभाषित करें हिंसा क्या है अहिंसा क्या है तो महर्षि व्यास जी ने एक छोटा सा वाक्य बनाया अहिंसा क्या है तत्र अहिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूता नाम अनिद्रोह द्रोह द्रोह का अर्थ होता है दूसरों को हानि कष्ट पहुंचाने की जो इच्छा है उसका नाम है द्रोह ये व्यक्ति मुझे द्रोह करता है अर्थात मेरी हानि चाहता है दूसरों को हानि पहुंचाने की जो इच्छा है उसी का नाम है द्रोह और ये द्रोह जो है इसी का नाम हिंसा है और अनमित द्रोह द्रोह की भावना से रहित तो उसका नाम है अहिंसा अब देखिए आप में से अनेक लोग तो गृहस्थ है बच्चों को दंड भी देते होंगे बच्चों के प्रति आपके अंदर कल्याण की भावना है इसमें कोई संदेह नहीं है ये निश्चित है लेकिन जिस समय आप दंड देते हैं उस समय गुस्सा उतारने के लिए दंड देते हैं या उस समय में आपके अंदर भावना रहती है कि इसका भला हो यदि भला हो इसको भूल कर, आपको गुस्सा आया इसलिए आप दंड देते हैं तो मिश्रित हो जाएगा तो सावधान रखनी है तो किस भावना से हम व्यवहार करते हैं उसके आधार पर हिंसा और अहिंसा निर्भर करता है और मसी ब्याजी इससे एक बड़ी बात कहते हैं आगे के जो यमनियम है तो सब अहिंसा की पूर्ति के लिए आप झूठ बोलेंगे तो हिंसा होगी सत्य बोलेंगे तो अहिंसा होगी सत्य बोलना किस लिए अहिंसा का पालन करने के लिए चोरी करेंगे तो दूसरे को कष्ट होगा हो हिंसा होगी अहिंसा के पालन के लिए चोरी को छोड़ना है जितने भी यम नियम है सब अहिंसा के पालन के लिए अहिंसा को पुष्ट करने के लिए अहिंसा को विशुद्ध रूप में अनुष्ठान करने के लिए किए जाते हैं केवल अहिंसा के ऊपर ही चर्चा करें तो कई कक्षाएं चल जाएंगी। तो संक्षेप में आप सब जानते हैं तो किसी भी क्रिया को करते हुए उसके पीछे हमारी भावना क्या है यदि हम हित की भावना से कहते हैं सामने वाला भले दुखी हो उसमें हमको पाप नहीं लगेगा हिंसा नहीं होगी यदि हम हित की भावना से करते और वास्तव में वो वेदानुकूल तब वो अहिंसा ही है और यदि इसके विपरीत हम कोई अच्छा कार्य करते हैं लेकिन उसके पीछे हमारी भावना खराब हो गई है द्वेष से युक्त होकर हम करते हैं ईर्षा से युक्त होकर करते हैं तो मिश्रित कर्म हो जाएगा हिंसा कहलाएगा वह कर्म तो ये अहिंसा अहिंसा के बाद दूसरा यम है सत्य सत्य क्या है और सत्य के बारे में आपने बचपन से सुना है और जीवन में सुनते ही रहते हैं लेकिन यदि किसी को कह दिया जाए ना सत्य की परिभाषा करो सत्य किसको कहते हैं तो कठिन हो जाता है सत्य क्या है तो महर्षि ब्याजी कहते हैं यथार्थे बंग मनसे जैसे वाणी में बोलते है वैसे मन में होना और जैसे मन में होना वैसे वाणी में बोलना मन में अलग है वाणी में अलग है तो असत्य है और जैसे मन में वैसे वाणी में जैसे वाणी में, में वैसे मन में उसका नाम है सत्य लेकिन इतने मात्र से काम नहीं चलेगा महर्षि व्यास जी और उसके साथ कुछ जोड़ दिए हैं कि मन में जैसा है वैसे वाणी में बोलते हुए वो कैसे होना चाहिए कहते यथा दृष्टम यथा श्रुतम यथा अनुमितम जैसे आपने देखा वैसे ही बोलना है जैसे आपने सुना वैसे ही बोलना है और जैसे आपने अनुमान किया वैसे ही बोलना इसका नाम है सत्य लेकिन ऐसे होते हुए भी बहुत स्थान पर छल कपट हो सकता है इसलिए महर्षि ब्याजी ने इसके साथ और तीन शर्त जोड़ दिए सत्य जैसे मन में वैसे वाणी में होते हुए भी और तीन बात जोड़ दिए कि वो सत्य कैसी होनी चाहिए कि न वंचिता ठगने वाली भाषा नहीं होनी चाहिए जैसे आपको एक उदाहरण देता हूं कोई व्यक्ति चुनाव में आता है और कहता है मुझे वोट दीजिए क्योंकि अंग्रेज के समय में मैंने तीन बार जेल गया और मन में भी उसके ऐसे ही है और वाणी में भी बोलता है कि मैं तीन बार जेल गया हूं इसलिए आप लोग मुझे वोट दीजिए तो आप क्या सोचेंगे अंग्रेजों के समय तीन बार जेल गया मतलब वो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया होगा यही सोचेंगे लेकिन वो चोरी करके जेल गया था मन में है मैंने तीन बार जेल गया और वाणी में भी उसे बोल रहा है, लेकिन ये वाणी कैसे हो गई ठगने वाली ऐसे व्यवहार में कई जगह पर आप देख सकते हैं इसलिए महारि ब्यास ने कहा जैसे मन में वैसे वाणी में होते हुए न वंच ठगने वाली भाषा नहीं होनी चाहिए और दूसरी बात बता दी न भ्रांता भ्रांति उत्पन्न करने वाली भाषा नहीं होनी चाहिए कल्पना करिए पूछा गया आपको आपने भोजन कर लिया तो आप कहेंगे मैंने नहीं किया क्योंकि आपने सुना अभी हम तो आत्मा है आत्मा के अंदर कुछ भोजन जाता है क्या नहीं तो दूसरे वाले को क्या समझ में आएगा शरीर से भी आपने भोजन नहीं किया ये समझेगा या आत्मा भोजन नहीं करता यह समझेगा क्या समझेगा वो तो समझेगा कि आप शरीर से भी आपने भोजन नहीं किया आपको पूछा आपने भोजन किया आपने उत्तर दिया नहीं मैंने भोजन नहीं किया तो तो यही समझेगा कि इन्होंने इनको भोजन नहीं मिला तो ये कैसी भाषा होगी भ्रांति उत्पन्न करने वाली भाषा है छोटे बच्चे जैसे स्कूल में बैठते हैं और सामने वाला का या लेखनी उठाया और पीछे दूसरा व्यक्ति उठाया तीसरे को दे दिया और वो है, मेरी लेखनी अपनी तो देखो मेरे पास नहीं है मन में भी यही सोचता कि मेरे पास नहीं है और वाणी से भी बोलता है, मेरे पास नहीं है तो सत्य नहीं है ये कैसी भाषा है भ्रांति उत्पन्न करने वाली भाषा है तो महर्षि व्यास जी ने सत्य लगा दी जैसे मन में वैसे वाणी में बोलते हुए ठगने वाली भाषा नहीं होनी चाहिए और भ्रांति उत्पन्न करने वाली भाषा नहीं होनी चाहिए और एक शर्त लगाइए प्रतिपति बंध्या प्रतिपति बंध्या का अर्थ होता है जो दूसरे को समझ में न आए अब मुझे व्यास भाष्य भी याद है मैं संस्कृत में या व्याख्यान दू तो कुछ तो विद्वान लोग विदुषी लोग है समझ जाएंगे और बाकी लोग नहीं समझ पाएंगे तो हम जो भाषा बोलते हैं उसका प्रयोजन क्या है सामने वाला को समझ में आए हम ऐसे कठिन शब्द बोले इष्ट शब्दों का प्रयोग करें, जो सामने वाला को समझ में ही ना आए तो ऐसी भाषा नहीं बोलनी है भले वो सत्य है सत्य होने पर भी सामने वाला को यदि समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसी भाषा नहीं बोलनी है तो ये तीन शर्त लगा दी इतने में काम पूरा नहीं हुआ स और आगे बढ़कर कहते हैं ऐसे शर्तों से युक्त तो होकर भाषा बोलते हैं लेकिन बोलते हुए वो जो वाणी आप बोल रहे हैं वो दूसरों को सुख देने के लिए होना चाहिए दूसरों को दुख देने के लिए यदि बोलते हैं वो सत्य नहीं कहलाएगा पापम एव भवेत एवं शब्द जोड़ दिया संस्कृत में एवं का अर्थ था ही यदि दूसरों को दुख देने के लिए कष्ट देने के लिए मैं सत्य बोल रहा हूँ तो पाप ही होगा सत्य नहीं कहलाएगा म्यास जी कहते हैं पुण्य जैसे लगता है पुण्य जैसा आभास होता है कि देखो मैं तो सत्य बोल रहा हूँ पुण्य कर रहा हूँ लेकिन ये सत्य जैसे होते हुए आपको पाप ही मिलेगा पुण्य नहीं कहलाएगा तस्मात परीक्षा सर्व ही, भूत हितम सत्यम इसलिए परीक्षण करें और परीक्षण करके सभी भूतों के सभी प्राणियों के कल्याण के लिए सत्य ही बोले कल्याण के लिए बोले दूसरों का कल्याण करने के लिए नहीं तो जैसे अहिंसा में भी मैंने बताया भावना जुड़ी रहती है ऐसे ही सत्य बोलने के पीछे भी हमारी भावना कैसी है भावना यहां भी जुड़ी रहती है यानी भावना गलत है तो पाप हो जाएगा भावना भी ठीक है और बोल भी रहे सत्य तो पुण्य होगा ये यम का दूसरा भाग है तीसरा भाग है अस्तेय स्त का अर्थ होता है चोरी करना और अस्तेय का अर्थ होता है चोरी को छोड़ देना तो चोरी करना क्या है अब देखिए इसको भी यदि कह दिया जाए चोरी तो हम सब जानते हैं लेकिन कह दिया परिभाषित करो चोरी किसको कहते हैं मोटे रूप में हम क्या कहेंगे दूसरे के वस्तु को उठा लेना इतना ही है और ज्यादा से ज्यादा हो तो आप कहेंगे दूसरे के अनुमति के बिना उसकी वस्तु ले लेना ये चोरी है लेकिन कल्पना करिए एक व्यक्ति रिश्वत दे, दे रहा है वो अपनी स्वच्छा से दे रहा है और लेने वाला भी खुश है देने वाला भी खुश है क्योंकि देने वाला का कुछ गलत प्रयोजन सिद्ध हो रहा लेने वाला सोच रहा है इससे मुझे लाभ हो रहा है वो तो चोरी होगा नहीं होगा वो भी चोरी है तो इसलिए महर्षि दिन है, बढ़िया परिभाषा दी जो ऋषियों की परिभाषा होती है वो त्रिकाल सत्य होता है उसमें कभी खंडित नहीं होता है और हम जो सोचते हैं मनुष्य लोग जो परिभाषा बनाते हैं वो कभी बदल जाएगी वैज्ञानिकों की भी परिभाषा बदलती रहती है तो महर्षि ब्यासी ने परिभाषा दी अशास्त्र पूर्वकम परस्य द्रव्य स्वीकरण शास्त्र के नियम के विपरीत दूसरों के वस्तुओं को ले लेना इसका नाम है चोरी अब इस परिभाषा से कोई भी बच नहीं सकता चाहे रिश्वत लेने वाला हो वो भी चोरी कर रहा है देने वाला हो वो भी चोरी कर रहा है किसी भी प्रकार से शास्त्र विरुद्ध यदि हम दूसरे के वस्तुओं का लेते हैं चाहे वो सरकारी संपत्ति हो वो भी दूसरे का है उसको यदि हम लेते हैं वो चोरी के अंतर करते है तो महर्षि ब्याजी के लिए शास्त्र अशास्त्र पूर्वकम परस्य द्रव्य स्वीकरण बिना शास्त्र के नियम शास्त्र के नियम को तोड़कर दूसरे के वस्तु को ले लेना ये चोरी है और इसको छोड़ देना अस्ते है यहां तक नहीं है इससे आगे और बढ़े कह दिया कि मन में भी दूसरों के वस्तु को लेने की इच्छा नहीं करना शरीर से किसी की वस्तु को नहीं लेना और मन में देखकर भी लोभ नहीं करना है कि ये वस्तु मुझे मिल जाए ऐसे लोभ करना भी एक प्रकार की चोरी है तो मन में भी ऐसी स्प्रिया ऐसी इच्छा नहीं रखनी है कि मुझे दूसरे के वस्तु मिल जाए इसका नाम है अस्तेय यम का चौथा भाग है ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है इंद्रिय संयम तो हमारे यहाँ जो शास्त्र है वैदिक वांग्मय है इसमें चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे गृहस्थ हो चाहे वानप्रस्थी हो चाहे संयासी हो सभी आश्रमों का प्रयोजन होता है मुक्ति की ओर बढ़ना चाहे वो ब्रह्मचर्य आश्रम में हो तो भी उसका प्रयोजन मुक्ति की ओर बढ़ना है गृहस्थ में जाना है तो गृहस्थ में इसलिए नहीं जाता कि मुक्ति से दूर हो जाऊं जाऊ में जाने का प्रयोजन में मुक्ति की ओर में बढ़ूं अब गृहस्थ में रहकर ब्रह्मचर्य का कैसे पालन होगा तो इसका जो वैदिक सिद्धांत है वैदिक सिद्धांत में गृहस्थ आश्रम की कुछ मर्यादा होती है उनके कुछ नियम होते हैं उनके कुछ काल होते हैं, उनके कुछ दिन होते हैं उन मर्यादाओं का पालन करते हुए संतान उत्पत्ति करने के लिए जो पुरुष स्त्री संबंध रखते हैं उसमें कोई दोष नहीं है वो ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ही है मनुस्मृति में सीधा सीधा लिखा है जो इन नियमों को पालन करते हुए गृहस्थ में रहते हैं वो भी ब्रह्मचारी ही है सत्यान्द प्रकाश चौथा में रहकर भी जब इन नियमों का पालन करते हैं वो भी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और ब्रह्मचारियों के लिए तो अष्टविध मैथुन का निषेध है वो तो उससे बचते ही है और मानप्रस्थ जब ले लेते हैं तो गृहस्थ का जिम्मेदारी पूरा हो जाता है संतान की प्राप्ति हो चुकी होती है तो सीधा ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं ऐसे ही संन्यास विधान है तो हमारे चारो आश्रम जो है ये ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं ये यम है ये योग का चौथा भाग है ये तो व्यास जी ने जैसे कहा मैंने आपको बताया ब्रह्मचर्य का कुछ विद्वान ऐसे अर्थ करते हैं ब्रह्म का अर्थ होता है ईश्वर और चर का अर्थ होता है गति करना आचरण करना तो ईश्वर के अंदर महर्षि न्याय वाष्य भूमिका में लिखते हैं ब्रह्मणी चरितुम शीलम यश सब्रह्मचारी ब्रह्म में विचरण करना स्वभाव है जिसका जो ब्रह्म में विचरण करता है उसको ब्रह्मचारी कहते हैं अब वो आश्रम की दृष्टि से भले गृहस्थ में है चाहे बानप्रस्थ में किसी में आश्रम में हो ब्रह्म में विचरण करना उसका स्वभाव है तो उसको कहेंगे और ब्रह्म का वेद भी लिया है वेद का पठन पाठन जो करता है इसलिए उसको भी ब्रह्मचारी कहते हैं ब्रह्म का दूसरा अर्थ करते हैं वेद वेद को पढ़ने वाला ईश्वर की उपासना करने वाला वेद को पढ़ने वाला और ब्रह्म का अर्थ था, था महान तो हमारे शरीर में जो सात धातु है तो उनमें जो सबसे महान धातु है वो है वीर तो उसकी रक्षा करना वो ब्रह्मचर्य है तो तीनों अर्थ लागू हो जाता है ब्यास जी ने ऐसे नहीं लिखा अन्य विद्वान लोग ऐसे ब्रह्मचर्य की व्याख्या करते हैं वो भी वेदानुकूल है उसमें कोई दोष नहीं है तो वो ब्रह्मचर्य का चौथा भाग है पांचवा भाग है अपरिग्रह ग्रह का अर्थ होता है ग्रहण करना संस्कृत में ग्रह धातु है उसका अर्थ होता है लेना और परी का अर्थ होता है चारों ओर से सब ओर से स्वीकार करना उसको कहते हैं परिग्रह और उससे पीछे जोड़ दिया अह चारों ओर से सब ओर से स्वीकार ना करना अब इसमें थोड़ा भेद आप समझिए परिग्रह और अपरिग्रह कब होता है परिग्रह का अर्थ होता है चारों ओर से ग्रहण करना चारों ओर से मतलब जितना आपको आवश्यक है उतना तो आप ग्रहण करते ही हैं। रोटी चाहिए भूख लगती है तो योगी भी रोटी खाता है भोगी भी रोटी खाता है वो तो सब ग्रहण करते है जितना आवश्यक है उतना लेना उसमें कोई दोष नहीं है अनावश्यक और, और हानिकारक का, द्रव्यों का और विचारों का ग्रहण करना यह परिग्रह है आवश्यक का, का ग्रहण करना परिग्रह नहीं है सर्दी लग रही है आपने शॉल ओढ़ लिया कंबल ओढ़ लिया वो परिग्रह नहीं कहलाएगा और एक कंबल से काम चलता है दस कंबल रखें तो परिग्रह कहलाएगा जितना हमारे जीवन के लिए आवश्यक है उतना प्रयोग करना परिग्रह है आवश्यकता से अधिक संग्रह करना इकट्ठा करना वो परिग्रह है वो नहीं करना है आप कहेंगे सबके लिए समान है क्या सबके लिए समान नहीं है राजा के लिए तो हेलीकॉप्टर चाहिए वो नहीं तो अलग अलग स्थान पर कैसे जाए कैसे करेगा राजा हेलीकॉप्टर रखे तो उसके लिए वो अपरिग्रह है और मैं एक हेलीकॉप्टर रखू तो मेरे लिए परिग्रह है तो एक व्यक्ति के लिए जो परिग्रह होता है दूसरे के लिए अपरिग्रह हो जाएगा हमारे लिए कितना आवश्यक है और उसका उपयोग करके हम कितना सही लाभ उठाते हैं यह परिग्रह और अपरिग्रह का लक्षण है अनावश्यक वस्तु चाहे किसी भी चीज को छोटी चीज हो बड़ी चीज हो कोई भी हो ऐसे ही विचारों के क्षेत्र में आचार्य जी आपको बताते रहते हैं कितने हम बार हम बाहर देखते हैं किसी को भी देखा और सोचा बिना मतलब विचार करते रहते हैं अनावश्यक और हानिकारक विचार ये वैचारिक परिग्रह होता है तो जैसे द्रव्यों का हम परिग्रह करते हैं ऐसे विचारों का भी परिग्रह करते हैं तो उन सबको रोक देना महर्षि व्यास कहते हैं और रक्षण क्षय संग हिंसा दोष दर्शनम विषयणम अस्वीकरणम और, और जन दोष कोई भी विषय आप भोगना चाहेंगे कोई भी विषय आप इकट्ठा करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए और पैसा के लिए परिश्रम करना पड़ेगा तो जीवन जीने के लिए हमारे लिए जितना आवश्यक है उतना तो हमने किया ठीक है और अनावश्यक एक मकान में आप रह सकते हैं 10 मकान बनाएंगे तो उसके लिए और अधिक पैसा कमाओ उसके लिए आप समय लगाएंगे और योगाभ्यास के लिए समय नहीं लगाएंगे ये क्या होगा परिग्रह और जितने भी आप 10 मकान बना दिए उसका देखभाल कौन करेगा उसके लिए आपका समय जाएगा शक्ति जाएगी रक्षण दोष पहले तो कमाने में दोष लगेगा समय लगेगा शक्ति लगेगी फिर कमा लिया तो उसकी सुरक्षित रखो अधिक कमाए तो इनकम टैक्स देना पड़ेगा वो देना नहीं चाहते हैं। वो भी परी सुरक्षित करने के लिए आपको समय शक्ति लगाना पड़ेगा रक्षण दोष और कितने भी सुरक्षित रखे उसमें तो कुछ ना कुछ तो क्षय हो ही जाता है प्राकृतिक पदार्थों का ऐसा स्वभाव है हम कितना भी सुरक्षित रखें, इस वस्त्र को मैं कितना भी संभाल कर रखू कितने दिन चलेगा आखिरी में तो ये जीर्ण शीर्ण हो ही जाएगा तो क्षय दोष क्षय होने से बड़ा दुख होता है व्यक्ति को ये एक दोष है संगो दोष जितना अधिक अधिक भोग करेंगे उतना अधिक आप उसमें आसक्त होंगे एक बार चाय पियेंगे तो चाय पीने में जो आपको सुख मिलेगा वो आपको आगे दो बार पीने के लिए प्रेरित करेगा दो बार पियेगे तो चार बार ऐसे उसमें आसक्ति बढ़ जाती है लोग कहते हम चाय पीना छोड़ना चाहते लेकिन छूटता नहीं हम क्यों ये संग दोष है एक बार आदत बन गई छोड़ना बहुत कठिन है असंभव तो नहीं है लेकिन बहुत कठिन है ये विषयों का संग दोष है और हिंसा दोष जितना जितना आप अधिक संग्रह करेंगे उतना व्यक्ति दूसरों को कष्ट देता है तो ये हिंसा दोष रहता है इस कारण से अनावश्यक और हानिकारक विषयों को भोग नहीं करना इसका नाम है अपरिग्रह तो ये पांच यम है और इन पांच यमों को कैसे पालन करें किस स्तर पर करें इसकी चर्चा हम कल करेंगे कुछ शंका आई हैं उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं चित्त और मन में क्या अंतर है पहले भी मैंने बताया था चित्त और मन में द्रव्य के दृष्टि से एक ही है कार्य दो है इसलिए नाम दो है जैसे कोई व्यक्ति पढ़ाता है तो उसको अध्यापक कह देते हैं और वो किसी का पालन करता है तो उसको पिताजी कहता है तो पिताजी भी वही है अध्यापक भी वही है ऐसे मन जब हम संकल्प विकल्प करते हैं उसका नाम मन है और जब हम स्मरण करते हैं ज्ञान पीछे की स्मृतियों को उठाने में सहायता करता है उसको हम चित्त कह देते हैं द्रव्य की दृष्टि से एक है नाम उसमें दो है आगे लिखा की वृत्तियां पांच प्रकार की होती है प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति तो निम्न वृत्तिया कौन सी है आगे लिखा की अविद्या राग बेस अभिनिवेश अविद्यास्मिता राग बेस अभिनिवेश इनको वृत्ति नहीं कहते हैं इनको क्लेश कहते हैं और ये पांचों के पांचों क्लेश विपर्य वृत्ति के अंदर है विपर्य का अर्थ मिथ्याजान और ये पांचों के पांचों क्लेश मिथ्याज्ञान ही है हर क्लेश को मिथ्या जान कह सकते विपर्य वृत्ति कह सकते हैं क्लेश तो हमेशा कष्ट ही देते हैं अगला प्रश्न है कि क्लेश हमको हमेशा दुखी देते हैं कभी सुख भी देते हैं तो क्लेश शब्द का अर्थ ही होता है क्लिष्णा क्लेश जो कष्ट देता है उसका नाम क्लेश ये कभी भी हमको सुख नहीं देते है लेकिन हाँ ये दुख देते हुए भी हम मिथ्या ज्ञान के कारण मान लेते हैं ये सुख देते हैं अज्ञानता से हम मान लेते कि हमको सुख दे रहे हैं, क्योंकि जैसे एक क्लेश है राग माता पिता का बच्चों के प्रति खूब राग होता है अब ये राग के कारण उनको सुख अनुभव होता है लेकिन वास्तव में ये सुख नहीं होता है राग के कारण वो पीड़ित होते हैं बच्चा गलत करता है तो रोक नहीं पाता रोकना चाहते हैं रोक नहीं पाते बच्चा रोएगा तो संभाल नहीं पाएंगे क्योंकि राग है और जिसके अंदर राग कम है वो नियंत्रित कर देगा तो ये सारे के सारे क्लेश चाहे अविद्या हो अस्मिता हो राग हो द्वेश होविनिवेश हो, हो पांचों के पांचों क्लेश दुखी देते हैं अज्ञानता के कारण वो अज्ञानता भी एक क्लेश है, अविद्या है उसके कारण हम उसको सुख मान लेते हैं लेकिन वृत्तियों से हमको सुख भी मिलता है दुख भी मिलता है क्लिष्ट वृत्ति उठाएंगे तो दुख मिलेगा और अक्लिष्ट वृत्ति से सुख मिलेगा इसकी चर्चा हम कर चुके हैं आगे लिखा है कि योग दर्शन में उपाधेय को फिर से बताई कल मैंने वैराग्य के प्रसंग में कहा था हेय उपादेय शून्य वशिकार संज्ञ वैराग्यम उसके संबंध में इनका प्रश्न है कि उपादेय क्या चीज है उपादेय का अर्थ होता है ग्रहण करने योग्य जो शिकार करने योग्य है जिसको हम ले सकते हैं हेय का अर्थ होता है छोड़ने योग्य त्याग करने योग्य तो जो हेय का विपरीत है वो उपादेय है भोजन में जैसे मैं कहूंगा मांस अंडे जो है ये हे है त्याज्य है नहीं खाना चाहिए और दूध घी फल मिठाई ये उपादेय है हमारे शरीर के लिए ये आवश्यक है तो जो आवश्यक होता है उसको हम उपादेय कहते हैं जिसको ग्रहण करना चाहिए वो है और जो छोड़ने योग्य है उसको हम हे कहते हैं और वैराग्य की स्थिति में योगी हे उपाधेय से शून्य होता है आप कहेंगे योगी भी तो रोटी खाता है वो कैसे उपाधेय नहीं मानता उपादेय कैसे जैसे आचार्य आपको अंतर यात्रा कक्षा में बता रहे है आत्मा के दृष्टि से वो देखता है शरीर के लिए तो उपय उपादेय है दूध पिएंगे तो शरीर में बल आएगा सात्विकता बढ़ेगी लेकिन आत्मा में क्या मिलेगा आप चाहे आज खीर खाए ना आप लोगों ने चाहे आप एक कटोरी खीर खाए चाहे आप दो कटोरी खाए चार कटोरा खाए कितना भी भरकर पेट खाए आत्मा को क्या मिलेगा उससे आत्मा को केवल ज्ञान मात्र होता है खीर से शरीर की पुष्टि होगा तो योगी व्यक्ति ऐसे ही समझता है ये मेरे शरीर के लिए उपयोगी है मुझे आत्मा में इसका कोई कण प्रवेश नहीं करता है तो इस दृष्टि से देखेंगे तो जो विवेकी होता है वैराग्यवान होता है तो आत्मा के स्तर पर जीवन जीता है तो उसके लिए संसार के पदार्थ ना उपादेय है ना हेय है वो हेय उपादेय से शून्य होकर जीवन जीता है समय के अनुसार आज वाणी को यही पर विराम देते हैं आगे की चर्चा कल करेंगे एक बार ओम का उच्चारण करेंगे तीन बार शांति मिलेंगे शांति शांति